ओ परमात्म नम अथ चतुर्दशोध्यावाच परम भूय प्रवक्षा ज्ञा ज्ञान उत्तम यज्ञा मुनिये परा सिताेद परम भूय प्रवक्षा ज्ञा ज्ञान उत्तम युनिये पार सिद्धि इत गता अन्वय इयम् श्रद्धा ज्ञा ज्ञानो में भी उत्तम उस परम परम ज्ञानम ज्ञान को मैं भूय मी कहूंगा योजना जानकर सर्वे सब मुनिया मुनिजन इत इस संसार से मुक्त होकर पराम परम सिद्धि को गता प्राप्त तो हो गए हैं इदम ज्ञान मुश्रित मागता ममस्य नोपजा व्यथय ज्ञान उपासि ममस धर्म सर्गे नोपजाद इदम ज्ञानमु मम साधर्म आगता सर्गे स्वर्गे अभी न उपजाते प्रलये नन्वय एवं शब्दार्थ इदम् इस ज्ञानम ज्ञान को उपाश्रित आश्रय करके अर्थात धारण करके मम मेरे साधर्म्य स्वरूप को आगता प्राप्त हुए पुरुष सर्गे सृष्टि के आदि में पुनः न उपजायती उत्पन्न नहीं होते प्रलय काल में अभी भी नकुल होती मम यो निर्मह ब्रह्म तस्मिन् संभवः तस्म दधा्येद मम योनी महद ब्रह्म तस्म दधा संभव सर्वूता भारत एवं शब्दार्थ भारत हे अर्जुन मम मेरी महद्रह्म महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और अहम मैं तस्मीन उस योनि में गर्भम चेतन समुदाय रूप गर्भ को दधामी स्थापन करता हूँ तथा जड़ चेतन के सहयोग से सर्वभूता नोन शु कौते मूर्त संभव ताम्मा महजोनी षु कौंतेय मूर्त संभव ब्रह्म मह योनी अहम बीज प्रदस्कता अन्वय शब्दा कौंतेय हे अर्जुन सर्वोनीषु नाना प्रकार की सब योनियों में या जितनी मूर्तय मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी संभव उत्पन्न होते है महद्रह्म प्रकृति तो तासाम उन सब की योनि गर्भ धारण करने वाली माता है और अहम मैं बीज प्रद बीज को स्थापन करने वाला पिता पिता हूँ सत्व रजस्तम गोड़ाह प्रकृति सम्भवा निबधनती महाबाहो दे पदच्छेद सत्व इति गोड़ाह प्रकृति संभवा निबधनि महाबाहो देहे दे अव्ययम् अन्वय एवं श्रद्धा महाबाहो हे अर्जुन सत्व सत्वुण रज रजोगुण और तम तमोगुण इति ये प्रकृति संभवाः प्रकृति से उत्पन्न गुणा तीनों गुण अव्ययम् अविनाशी दे जीवात्मा को देहे शरीर में निबधनती बांधते है तम निर्मल प्रकाशकम नाम सुख संग बधनासी ज्ञान संगे नाकेद तत्र त्र सत्व निर्मल प्रकाशकम अनामयम सुख संग बधना ज्ञान संघेन अनग अन्वय एवं शब्दार्थ उन तीनों गुणों में सत्व सत्त्व सत्वगुण तो निर्मल निर्मल होने के कारण प्रकाशकम प्रकाश करने वाला और अनामयम विकार रहित है वह सुख संगेन सुख के संबंध से च और ज्ञान ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बदनाती बांधता है रजो रागात्मक विधि तृष्णा संग समव तन निबधना कौनतेय कर्म विद्धि नज रा तृष्णा संग समव तत्बधना शब्दार्थ कौनते हे अर्जुन रागात्मक राग रूप रज रजो को तृष्णा संग समुद्भव कामना और आसक्ति से उत्पन्न विधि जान तत् वह देनम इस जीवात्मा को कर्मसंगीन कर्मों के और उनके फल के संबंध से निबधनाती बांधता है मोहनं तमस्तु अज्ञान जम वि मोहनम सर्व देना प्रमादाल भी तिबधनाती भारत परच्छेद तमह तो अज्ञान जम मोहनम सर्व देना प्रमादाल निद्रा भी भारत कन्वय इयम् शब्दार्थ भारत हे अर्जुन सर्वदेही नाम सब देहाभिमानियों को मोहनम मोहित करने वाली तमह तमोगुण को तू तो अज्ञानजम, जम अज्ञान से उत्पन्न विधि ज्ञान तत्व वह देवात्मा को प्रमाद आलस्य निद्रा भी प्रमाद और आलस्य और निद्रा के द्वारा निबद्धनाती बांधता है सत्तम सुखे संजय रजह कर्मणी भारत प्रमादे आवृत्यूतम प्रमादेजयतुत सत्व सुखे संजयती रज कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तू तम प्रमाद शब्दार भारत हे अर्जुन सत्व सत्वुण सुखी सुख में संजयती लगाता है और रज रजोगुण कर्मी कर्म में तथा तमह तमोगुड़, तू, तो ज्ञानम ज्ञान को आवृत्य ढककर प्रमादी प्रमाद में उच्च भी संजयती लगाता है भवति रजस्तमस्त रज तमस्था रज तमचू रज तमच तम सत्म रजस्था अनवय एवं शब्दार्थ भारत हे अर्जुन रज रजोगुण च और तमह तमो सत्तु गुण, गुण चा तम, को अभिभूय दबाकर सत्व सत्वगुण सत्व सत्व और तमह तमोगुण को दबाकर रज रजोगुण तथा वैसे एवं सत्व सत्वगुण और रज रजोगुण को दबाकर दबा करमो गुण भवती होता है अर्थात बढ़ता है सर्वद्वार सुदेह प्रकाश उपजाते ज्ञानम यदा तदा विद्या प्रकाशः उपजाते ज्ञान यदा तदा इति तवृद्ध शब्दार्थ यदा जिस समय अस्मिन् इस देहे देह में तथा सर्व द्वार अंतकरण और इंद्रियों में प्रकाश चेतनता और ज्ञानम विवेक शक्ति उपजाएते उत्पन्न होती है तदा उस समय इति ऐसा विद्यार्थ जानना चाहिए की सत्व सत्गुण विवृद्ध बढ़ा लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्माण श्रृहाजस्ताेद लोभ प्रवृत् आरंभ कर्माण स्पृहा रजसी के जसी जायते वृद्धे भरतरसभाव एवं शब्दार्थ भरतरस हे अर्जुन रजसी रजोगुड़ के विवृद्धे बढ़ने पर लोभ लोभ प्रवित्ति प्रवित्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मणाम कर्मों का सकाम भाव से आरंभ आरंभ, असम अशांति और स्पृहा विषय भोगों की लालसा ऐतानी ये सब जायंती उत्पन्न होते हैं अप्रकाशो प्रवृत्ति प्रमादो मोह एवचा तमसेते वृद्धे कु नंदन पदच्छेद अकाश अप्रवृत्ति प्रमाद मोह तमसी जायते विवृद्धे कु नंदन अन्वय एवं शब्द कुरुनंदन हे अर्जुन तमसी तमोगुण के विवृद्धि बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश अप्रकाश अप्रवृत्ति कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति क और प्रमाद प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा च और मोह निद्रादी अंतःकरण की मोहनी वृत्तियाँ ये सब एव उत्पन्न होते हैं यदा सत्व प्रवृद्धेतु तो याति याद तदोत्तम लोकान् विद्यालो प्रतिपद्यते प्रतिपद्येद यदा सत्व प्रवृद्धेतु याति तदा प्रलय या देह भृत तदाउम विदाम शब्दार्थ यदा जब देह भृत यह मनुष्य सत्व सत्वगुण की प्रवृद्धि वृद्धि में प्रलय मृत्यु को याति प्राप्त होता है तदा तब तु तो उत्तम विराम उत्तम कर्म करने वालों की अमलान निर्मल दिव्य स्वर्गादी लोकान लोको को प्रतिपद्यति प्राप्त होता है रजसी प्रलय गर्म संघेश तथा रजसी गत्वा कर्मसंगी तथा रजसी रजसी रजोगुड़ के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुड़ बढ़ता है उस काल में प्रलयम मृत्यु को गत्वा प्राप्त होकर कर्म संगीष कर्मो की आसक्ति वाले मनुष्यों में जायति उत्पन्न होता है तथा तथा तमसी तमोगुण के बढ़ने पर प्रलिना मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ मूढ़ योनियों में जायति उत्पन्न होता है कर्म सुकृत सहु निर्मलं निर्मलम फलम रजस्तु फलम तमस फल परेद कर्मणः सुक आहु सात्व निर्मल फल रजसान तमस फल अन्वय शब्दार्थ सुकृत श्रेष्ठ कर्म कर्म का तो सात्विक सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्यादि निर्मलम निर्मल फलम फल खल, आहु कहा है तू किंतु किन्तु रजसह, राजस कर्म का फलम फल खल, दुखम दुख एवं तमस तामस कर्म का फलम फल खल, अज्ञानम् अज्ञान कहा है ज्ञानम् ज्ञानम् रजसो लोभ तमसो भवतो रजस प्रोह तमस अज्ञानमे अनव शब्दार्थ सत्वात सत्म ज्ञान संजायत उत्पन्न होता है च और रजस रजोगुण से एवं निस्संदेह लोभ लोभ च तथा तमस तमोगुण से प्रमाद मोह प्रमाद और मोह भवतः उत्पन्न होते हैं और अज्ञान अज्ञान एवं भी होता है ऊर्धम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये ईति राज जघन्य गोण वृत्ति स्था अधो गति काम ऊर्धम गच्छति सत्वस्था मध्य ठंडी राजसा गोण वृत्ति अधः अद तामसा अनु एवं शब्दाथ सूढ़ में स्थित पुरुष ऊर्धम स्वर्ग आदि उच्च लोगों को गंती जाते हैं रजोगुड़ में स्थित राजता पुरुष मध्य मध्य मद्ध में अर्थात मनुष्य लोक में ही तिष्ट रहते हैं और जघन्य गुण वृत्ति स्था तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तमसाहमसुरुष अद अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्य करता दृष्टाश्य गुणेभ्य परम वे मदभाव शोधि गति पदच्छेद न अन्यम कर्तारम् यदा दृष्टा न्यम गुणे कर्ता दुपश्य गुणे परेती मद्भाव अगछति शब्द यदा जिस समय दृष्टा दृष्टा अर्थात समि चेतन में एकी भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष, पुरुषे तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्यम अन्य किसी को करता कर्ता न नहीं अनुपस्ति देखता च और गुड़े तीनों गुणों से परम अत्यंत परे सचिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को वे तत्त्व से जानता है सह उस समय वह मदभावम मेरे स्वरूप को अधिगत प्राप्त होता है गुणानेताती देह सभवान्न जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त मृतमश्मेद गुणानेता तीन देह सभव जन्म मृत्यु जरा दुखई विमुक्त अमृतम अश्मते शब्दार्थ देही पुरुष देह समुद्र भवान शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप एतान इन त्रिन, तीनों गुणान, गुणों को अतिथ्य उल्लंघन करके जन्म मृत्यु जरा दुख जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से विमुक्त मुक्त हुआ अमृतम परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन वाचिंग गुड़ान एता प्रभु तो किचार कथम चैतान तीन गुणानती वर्तते पदच्छेदिंग गुणा एक अतीत प्रभो किचारथम चाहन गुणा अति वर्त अन्व शब्दार्थ एतान इन त्रिन तीनों गुणा गुणों से अतीत अतीत पुरुष कई किन किन लिंग लक्षणों से युक्त भवती होता है च और किस प्रकार के आचरणों वाला भवति होता है तथा प्रभो हे प्रभो कथम इस उपाय से एतान इन त्रिन तीनों गुणान गुणों से अतिवर्त अतीत होता है श्री भगवान उच प्रवृत्ति मोहमेती मोहमेडव न देश संवृत्ता न निवृत्ता का अनवह क्यों शब्दार्थ पांडव हे अर्जुन जो पुरुष प्रकाशम सत्व गुण के कार्यरूप प्रकाश को अंतकरण और इंद्रिया को आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतना होती है उसका नाम प्रकाश है और प्रवृत्तिम रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत् को तथा मोहम तमोगुण के कार्य रूप मोह को निद्रा और आलस आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने को यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए न न तो संप्रवृत्तानि प्रवृत्त होने आरोप उनसे दृष्टि द्वेष द्वेश करता है च और न निवरित्त होने पर उनकी कांक्षती क्षता है उदासीन वीनो गुड़ैर्ो नुड़ा वर्तन उदासीन वत उदासीन वीन गुड़ै यते गुड़ा वर्तंत किति यह अवति न इंगती अनव शब्दार्थ यह उदासीनवत वा के सदृश आशीन स्थित हुआ गुण गुड़ों के द्वारा न विचाल्य विचलित नहीं किया जा सकता और गुड़ा एव वर्तंती गुड़ ही गुड़ो में बरतते हैं कि ऐसा समझता हुआ यह जो सचिदानंद घन परमात्मा में एक भाव से अवतिष्ठ स्थित रहता है एवं न इंगति उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता समस्थ समलोष्टात्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्मक संस्तुति पर क्षेर सम सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रिय धीर निंदा निंदात्म संस्तुति अनवय शब्दार्थ स्वस्थ जो निरंतर आत्म भाव में स्थित सम दुख सुख दुख सुख को समान समझने वाला समलोष्टास्म कांचन मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला धीरा ज्ञानी तुल्य प्रिया प्रिय प्री तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और तुल्य निंदात्म संस्तुति निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है नोस्तुलिपक्ष सर्वरंभ परूातीच्य से पदछेद मनापमनो तुल्यु्य मित्रिपक्ष सर्वरंभ पर गुढ़ातीत स उच्यते अनवय एवं शब्दार्थ मान अपमान यो जो मान और अपमान में तुल्य सम है मित्रि पक्ष मित्र और वैरी के पक्ष में भी तुल्य सम है एवं सर्वरम्भ परित्यागी संपूर्ण आरम्भों में कर्तापन के अभिमान से रहित है सह वह पुरुष गुणातीत उच्यति कहा जाता है मो व्यभिचारे नक्ति योगे नेवती सगुणान समितान ब्रह्म भूयाय कल्पती परछेद मव्यचारेन भक्तिगेन सेवते सह गुणा संताय कल अन्व जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति भक्तिगेन भक्ति योग के द्वारा माम मुझको वह सेवते इन गुणान तीनों गुणों को समचित भली भांति लांग कर ब्रह्म भूयाचिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए कल्पते योग्य बन जाता है ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा अमृतस्व्य च धर्म से सुख से कांति कस्येद ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम अमृत अव्यय से शाश्वतस्य धर्मस्य धर्म से च से एकांति शब्दार्थ ही क्योंकि उस अव्यय अविनाशी ब्रह्मण पर ब्रह्म का च और अमृतस्य अमृत अम्रित का तथा शाश्वतस्य नित्य धर्मस धर्म का च और एक अखंड एक आनंद का प्रतिष्ठा आश्रय अहम मैं हूँ ओ तत्ति श्रीमदवदीता उपनीतु ब्रह्म श्री विद्यार्जुन संवादे गुणत्रयोगनाम अध्यायः